्याभ्यासी न मनसा तनिर्गुण निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु ते अस्मक तदेवलोचन चमत्ता भूया चि कालिंदी पुलिनेशु यमी तन नीलम महो धतीमसर्तनम यस्य र्वप प्रणसनम प्रणामों दुखशमन नमि हरिम परम <gasps> <sighs> nama kamalana bhaya nama kamalama कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मानं विदात पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेबाबुद्धि प्रकाशम मुम प्रपदे ज्ञान तत्व, भगवत तत्व जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर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 आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र स्वार्थी है उसका प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म स्वार्थ के लिए ही होता है क्यों इसलिए वो केवल अपने आप से प्यार करता है संसार में हम सुनते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं माता पिता भ्राता स्त्री पति पुत्र नहीं सब गलत वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो कामाय पति प्रियो नवा अरे जाया य कामाये जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु काम आये जाया नवारे कामाय पुत्राः पुत्राण का प्रियात्मन का प्रिया नवा वि का प्रिंत्मन नवारे प्रिं कामाय काशव प्रिया आत्मनस्तु कामाय काशु प्रिया नवा अरे ब्रह्मण काम ब्रह्म प्रिंतमन काहम भवति नवा अरे क्षत्र काम क्षत्र प्रिम भवत्यात्मनस्तु काम भवति भवत्य। नवा अरे देवानां देवाः प्रियाः दवाना का देवाः प्रियाः भवन्ति नवा लोका काोका प्रिं आत्मनस्तु कामाय काोका प्रिया नवाद काेदा प्रियात्मन कामाय वेदा प्रिया नवा भूताना काूता प्रियात्मन काूतान प्रिया नवा अरे वरे सर्व काम सर्व प्रियत्मन काम सर्व प्रियति आत्मा दृष्ट श्रोतव्य मतव्य निदिध्याचितो मैत्रेयी देहदारण्यकोपनिषत् चार पाँच छे ये वेद मंत्र कह रहा है कि ये सब धोखा है जो लोग एक दूसरे को प्रेम करने का धोखा देते हैं और लोग धोखे में आते हैं कोई किसी के लिए प्यार नहीं करता अजी आप क्या बात करते हैं एक दूसरे के लिए लोग मर जाते आत्महत्या कर लेते ठीक हाँ। है अरे चेतन नहीं जड़ के लिए ही कर लेते हैं घाटा हो गया बहुत बड़ा हार्ट फेल हो गया लो क्यों वित्त से इतना प्यार था उसका वित्त चला गया धन चला गया लेकिन क्यों सर्वेशापिभूता नृपत स्वात्म बल्लभ इतरे पत्य वित्ता तद बल्लभ तय ही ऐसा धोखा है जो लोग कहते हैं हम उसके लिए प्यार कर रहे हैं वो सब जिससे हम प्यार करने का नाटक कर रहे हैं उसके द्वारा अपना सुख चाहते हैं अपना सुख अपने सुख के लिए माँ को चिपटाते हैं बाप को चिपटाते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन कब तक ध्यान दो जब तक वो अनुकूल है देखिए पोल खुल गई हमारे अनुकूल है जब तक तब तक प्रेम हमारे प्रतिकूल हुआ प्रेम जीरो बटे सौ अरे दिन में दस बार उसी माँ से उसी बाप से उसी पुत्र से अनुकूल प्यार कम अनुकूल कम प्यार हमारे विपरीत हो गया हमारा प्यार भी उल्टा हो गया ये सारा नाटक अपने सुख के लिए है इतना पागल है ये जीव सुख के लिए यह भी इकट्ठा करो ये भी करो ये भी करो कहीं से सुख मिल जाए मां से बाप से भाई से बीबी से पति से बेटे से धन से अब नहीं कहीं मिले <laughs> तो देवी देवता से कब्रिस्तान से अगर तत्पज्ञ है तो अबाउट टर्न होकर सही जगह पर जाता है कि सुख तो सुख सिंधु के पास है सदघन चिद घन आनंद घन भगवान के पास है रसो भाई साहब उसके पहले सारा संसार चाहते हैं लेकिन क्यों इसकेर आप अपना मतलब चाहते हैं अपना सुख चाहते हैं स्वार्थ चाहते हैं स्वार्थ देखिए वेदों के द्वारा मैंने शास्त्रों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि तीन तत्व है इसमें एक तो हम ही लोग हैं अब दो बच्चे इन दोनों में हम कहीं न कहीं अपना सुख ढूंढेंगे और चूंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते नहीं कश्चित क्षण अपी जात उत्षत्य कर्मकृत तीन पांच छ एक त्रिपन भागवत देहवान न कर्मकृत छवालिस भागवत कोई अकर्मा रही नहीं सकता ऐसी मशीन दी है भगवान ने मन रूपी मशीन जो चलती रहती है चलती रहती है और चलेगी किधर दो ही एरिया है एक माया का एक भगवान का तीसरा कोई एरिया नहीं और आप कहें हम कहीं नहीं चलाएंगे जी इम्पॉसिबल असंभव है अकर्मा तुम रही नहीं सकते हम जा रहे हैं खाट पर सो जाएंगे रजाई ओढ़ लेंगे अरे चाहे जो तुम करो वो सोचते रहोगे मैं कुछ नहीं सोचूंगा मैं कुछ नहीं सोचूंगा ये तो सोच रहे हो मन अपना काम करेगा अब सपने देख रहे हैं और सुनो हम पिट रहे हैं राजा है ख मांग रहे हमको एक मार रहा हम चिल्ला रहे अरे सोने दो बाबा सोने में तो कम से कम आराम से सोने दो ए, मनी राम है ये नहीं सोने देंगे कभी कभी भगवान को दया आ जाती है तो यथा प्रिय समिशक्त तो न बाह्यम किंचन वेदनातरम एम वाएं पुरुष प्रागेनात्मना संपरी न बाह्यम किंचन वेदना को उपनिषद चार तीन इक्कीस जैसे कोई घोर कामी घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब तो दोनों बेहोश हो जाते हैं ऐसा कहीं कभी किसी का हुआ होगा आम बात नहीं है <laughs> स्त्री का आलिंगन तो सभी किया करते हैं, मां का किया करते हैं बाप का किया करते हैं बेटे का किया करते हैं अब दोनों बेहोश हो जाए ऐसा तो आप लोगों को कभी अनुभव ना हुआ होगा लेकिन हो सकता है जब बहुत अटैचमेंट हो लैला मजनू की तरह शीरी फरात की तरह वेद कह रहा है ऐसे ही जीव जब जागृत में दुखी सपना देख देख के दुखी तो दया आ जाती है भगवान को तो वो हमारा आलिंगन करते हैं कि इसको एक झलक बता दें कि हम आनंद सिंधु हैं मेरे पास आ तो जब भगवान आलिंगन करते हैं जीव का तो जीव न सपना देखता है न जागता है न अपना ध्यान है न बाहर का ध्यान है केवल आनंद रहता है और जब सो के उठता है बात अच्छा आ सुख महम स्वाप बड़े आनंद से सोया आज तो ये मन छुट्टी नहीं देता या यूं कहिए कि जीवात्मा मन को छुट्टी नहीं देती बेटा आनंद लाओ अच्छा रसगुल्ला खा लो नहीं ये हमारा आनंद नहीं है अनंत कोटि बाप का प्यार पा चुके अनंत कोट मां का प्यार पा चुके अनंत कोट स्त्री पति का प्यार अनंत जन्मों में पा चुके लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है जब हमारा आनंद दे दोगे मन तो मैं कह दूंगा बस पुलिस स्टाफ अब और कुछ नहीं चाहिए स्वर्ग गए हम लोग इंद्र बने बड़ी बड़ी पोस्ट मिल चुकी है अनंतवार लेकिन वहां भी वही पचीचर हाल हम उस सामान से सुख चाहते हैं जिसमें सुख है ही नहीं तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा बारी मथे बारू हो घृत पानी से घी नहीं निकलता गधा भी जानता है अरे एक आदमी कहे अगे यहाँ निकलता है मैं कह रहा हूं अच्छा चलो बाबा मान लिया तो तो ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान मिलते हैं इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकता बिना दूध के घी निकल आवे बल पानी से लेकिन ये नहीं हो सकता कि भक्ति के बिना भगवान मिल गए आनंद मिल गया बारी होई बरु सिकताते बरु तेल बालू से तेल निकालेंगे हम है अरे वैज्ञानिक को तो तुम जिसमें तेल है उसी से निकाल सकते हो जिसमें तेल ही नहीं है उससे कैसे निकालोगे तुबारी तो मथे बरु हो गृत सिकता ते बरु तेल बिनो हरी भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपे क्योंकि रसो वाई वो है आनंदो ब्रह्म वो है वह आनंद है लेकिन हम लोगों का भी कोई जवाब नहीं है अनंत जन्म ठोकर खाने के बाद भी अबाउट टर्न नहीं हुए इस माइक जगत के धोखे से हमारे गांव में कहते हैं कि डरपोक को झापड़ लगाओ तो वह कहता है आपकी मारो तो बताओ फिर मारो तो कहो आपकी मारो तो बताओ वो पिटता जाता है और ऐसे ही बोलता जाता है यही हाल हम लोगों का है उसी माँ से उसी बाप से उसी बीबी से उसी पति से चप्पल बूते दिन भर खा रहे है और बार बार वैराग्य भी हो रहा है और फिर वही सिर झुका रहे है और फिर यही सोच रहे हैं वहा आनंद है हमारी माँ खराब है हमारा बाप खराब है मेरा पति खराब है लेकिन आनंद है जैसे डायबिटीज के मरीज ने पूछा डॉक्टर से क्यों साहब रसगुल्ला खा सकते हैं? अरे ना ना बिल्कुल मत खाना रसगुल्ला मर जाओगे तो आया उसने कहा अपने घर में कि रसगुल्ला नहीं खाना है हम लोग डायबिटीज के मरीज हैं। आज दिवाली है मिठाई खा रहे हैं। हा खाओ पेड़ा खाओ बर्फी खाओ गुलाब जामुन खाओ खाली रसगुल्ला नहीं खाओ <laughs> ऐसे भोले हैं हम लोग <laughs> ये अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा होगा ये भी निकला धोखेबाज ये अच्छा होगा इसी दस बीस पचास रिहर्सल में मर गए फिर भी डिसीजन लेके नहीं मरे कि अरे यहाँ तो सब गड़बड़ है सब एक से हैं और कोई ऐसा नहीं है कि ये सब बदमाश हैं खराब हैं अरे जैसे हम स्वार्थी हैं ऐसे ये भी है इसमें बुराई क्या है हम किसी को बुरा क्यों कहें क्योंकि हम भी तो बुरे हैं हम उससे आनंद चाहते हैं वो हमसे चाहता है हमको भ्रम है कि उसके पास आनंद है उसको भ्रम है कि हमारे पास है जब सारे अंधों का एक जगह दे है तो उसी में सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं इधर आ हाथ पकड़ ले ओ समझता है इसके आंख है <laughs> दूसरा कहता है अरे ये अंधा इसको बेवकूफ बना रहा है मेरा हाथ पकड़ ले बस यही नाटक कर रहे हैं ओ और चक्कर में हमने इन दोनों प्रश्नों को अब तक नहीं हल किया मैं कौन मेरा कौन अतएव वेदों के द्वारा पता लगाना पड़ेगा शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाया तो पता लगा ये वेदों शास्त्रों के अनुसार हमको जीव कहा जाता है क्योंकि हम जीवित हैं चेतन हैं और जहा रहते हैं उसको भी चेतन बनाए रहते हैं वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का और हम भगवान की शक्ति हैं पृथक सत्ता नहीं है भगवान से भगवान स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं भगवान के आधीन होना चाहते हैं लेकिन नहीं है माया के अधीन है माया सारा संसार माया के अधीन है और लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं हम शैव हैं हम शाक्त हैं हम आस्तिक हैं सब धोखा कोई आस्तिक नहीं कोई वैष्णव नहीं है वैष्णव या भक्त किसे कहते हैं त्रिभुवन विभव हे तबे प्रकुंठ स्मृति रजितात् न सुरादिर्मृग्या चलती न चलति भगवत विषाधम अभी यह सवैष्णवाग्रह ग्यारह दो तिरपन जिसका मन एक क्षण को भी भगवान से पृथक ना हो वो वैष्णव है हमारा मन तो एक क्षण को लग जाए यही बड़ी कमाल की बात है देखो हमारे संसार में ये दो शब्द सदा से चले आए हैं नास्तिक आस्तिक अच्छा बुरा पुण्य पाप शुभ अशुभ प्रकाश अंधकार अज्ञान ज्ञान आनंद दुख ये दो विरोधी क्योंकि एक भगवान है एक माया है अगर हम न भगवान से प्यार करते होते न संसार से करते होते ऐसे होते फिर कोई कृपालु कहता भगवान में आनंद है इधर राजा तो फिर एक सेकंड न लगता हम आ जाते लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट संसार में इतना गहरा हो गया है क्यों एक कारण है अनंत जन्मों से हमने यही सोचा यहा सुख है यहां सुख है यहां सुख है पक्का है देखो उसके तीस गाड़िया है पचास कोठिया है सौ नौकर है है कितनी शान है उसकी जरा उससे पूछो तो भाई तुम्हारा क्या हाल है अरे वो हमको बेवकूफ बना रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं भा उसको क्या परेशानी होगी <laughs> भगवान ने सबका शरीर एक सा बनाया सब का मन एक सा बनाया सब की अंदर जो माइक बासनाएं हैं, कामनाएं हैं एक सी है ये पांच इंद्रिया सबके एक सी हैं काम क्रोध लोभ मोह सबके एक से हैं वो चाहे इंद्र हो चाहे हमारे इंडिया का भिखमंगा हो और चाहे चीटी हो दुखी सब रहेंगे आनंद का तो प्रश्न ही नहीं है तो भगवान को जो सदा माने प्यार करे मन भगवान में रखे वो वैष्णव है शास्त्र वेद के अनुसार अरे भाई देखो संसारी दृष्टि से सोचो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं जो सदा ब्रह्मचारी रहे और कोई कह मैं तेईस घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं एक घंटे नहीं रहता हमारा नाम लिख लो ब्रह्मचारियों में विष्ट पितामह के बाद हमारा नंबर है तो बेवकूफ को क्या बात करता है पागल आदमी अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी एक सेकंड को मन गड़बड़ ना हो पतिव्रता है ये पतिव्रता माने समझते हो क्या होता है जिसका मन अपने पति के अतिरिक्त किसी मन में किसी के प्रति मन में आकर्षण न हो आकर्षण चिंतन जिसे कहते हैं ये बड़ा सुंदर है अच्छा हो तुम्हारा गया पार्थिव भंग हो गया पति व्रत हो चाहे गुरु व्रत हो चाहे मातृ व्रत हो चाहे पितृव्रत हो चाहे भगवत व्रत हो सबका एक मतलब है मन सदा उसमें रहे तब वो व्रती है हम क्या परिभाषा बनाए हैं इतना रहे सदा तो ये परिभाषा नहीं चलेगी एक पतिव्रता थी तन से और एक थी मन से तो मन से जो पतिब्रता थी उसके यहां तन की पतिव्रता गई तो देखा वो धान कूट रही थी मन की पतिब्रता इतने में पति आया खेत से और उसने कहा अरे ओ पप्पू की मम्मी पानी पिला दे ये सुनते ही उसने मूसल को ऊपर छोड़ दिया ऐसे वो तंगा रहा ऊपर आकाश में और गई पानी पिला दिया और फिर लौट के आई और फिर मूसल पकड़ लिया और फिर कूटने लगी तो जो आई थी तन की पतिव्रता उसने कहा इसके पास कुछ जादू है क्या है ये मेरे कमाल कर दिया इसने तो, तो उसने कहा, अरे बहना जरा ठहर तो ये तूने अभी जो मूसल को ऊपर छोड़ दिया था ये कैसे कर लेती है हमने कहा अरे कोई जादू टोना नहीं है अरे पति व्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है तुमने पढ़ा नहीं अनुसुईया वगैरह को मैं पढ़ा तो है लेकिन पति तो मैं भी हूं छा ठीक है घर गई और पति से कहा है सुनो मैं ऐसे धान कूटूंगी, तुम बाहर से आना और कहना है पानी पिला दे तो मैं ये मूसल को ऊपर छोड़ दूंगी तो तुम देखते रहे ना मूसल ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा पति क्या बोल रही है हा हा मैं जो कह रहा हूं मानो करो वैसे मैं पतिव्रता का तुमको प्रमाण दूंगी आज ताकि तुमको कभी डाउट ना हो मेरे ऊपर चलो कर लेते हैं अपना क्या बिगड़ता बाहर गया बाहर से लौट के आया कहा अरे वो, पानी पिला दे उसने मुसल को छोड़ दिया वो नाक के ऊपर थोड़ा सा लगते हुए नीचे गिरा पति ने देखा, देखा तू तो कह रही तेरे तू ऊपर टंगा रहेगा आप बिचारी हक्का भक्का क्या बोले उसने कहा ये पड़ोसिन ने धोखा दिया मुझे बेवकूफ बनाया उसके कोई जंतर मंतर अलग होगा हमसे कह दिया पति ब्रता पति ब्रता अच्छा आज मैं खबर लूंगी तो पति तो चला गया मुस्कुराता हुआ ये गई पड़ोसिन के ऑप भयानक रूप लेके कि क्यों रे तूने क्या कहा था आज तो मेरी नाक कट गई क्या हुआ बहना अरे ऐसे ऐसे ऐसे बहना तू पतिब्रता नहीं रही होगी और क्या बताऊं क्या कारण का, तू भी ऐसे बोल रही है मैं पतिव्रता पक्के तौर से क्या अच्छा बता तेरी पति से कभी लड़ाई हुई कह तो रोज होती है तू पतिव्रता है अरे पतिव्रता का मतलब पति की इच्छा के अनुसार चलना जरा भी विपरीत भावना न होने पाए जैसे एक गाना है ना जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे मन का अनुकूल भाव रहे सदा सोचो नहीं प्रतिकूल वो सती अनुसूया वगैरह का मुकाबला करने चलना है दिन में दस बार लड़ो पति के प्रति दुर्भावना करो और शरीर से दूसरा पति नहीं बनाया इससे पतिव्रता नहीं बनेगा कोई गुरुजी के दस बार पैर छुओ तो बारह बार पैर दबाओ रसगुल्ला खिलाओ और मन संसार में अटैचमेंट किए रहो तो कह दो हम शरणागत है आपके देखो ना दिन भर तो आपके पास रहते हैं, <laughs> अरे मन कहा है एक वाक्य गुरु ने बोल दिया नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है कोई होगा एक करोड़ों में भी नहीं मिलेगा आपको कि वो आपके दोष बतावे और आप चुप बैठे रहे कम से कम तुरंत जवाब नहीं महाराज जी ऐसा है कि वो ऐसा, वो ऐसा <laughs> ये कि है हम लोगों की और चाहते हैं कि जो कंप्लीट शरणागति से मिल जाता है वो क्यों नहीं मिला तो संसार में असली वैष्णव बनने के लिए बड़ा अभ्यास करना होगा ये जो भक्ति बता रहे हैं आप लोगों को इस भक्ति के द्वारा जब अंत करण सेंट परसेंट शुद्ध हो जाएगा तब सरेंडर करेंगे आप सेंट परसेंट सेंट परसेंट का मतलब हुआ वही निरंतर उनके अनुकूल चिंतन अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से ये शरणागति के दो लक्षण सबसे पहले बताए गए हैं कि अपने शरण के अनुकूल ही चिंतन हो तो इस प्रकार कोई वैष्णव नहीं और हर एक वैष्णव है कौन कहता है नहीं वाल्मीकि जी ने कहा है लोके नहीं सब विद्यो नाम मनुव्रता सात राम के भक्त हैं सबसे नीचे सिद्धांत वाला भौतिक वादी का नाम है चार नाम सुना होगा आप लोगों ने वो कहता है कि खिजावत जीवे सुखम जीवे ऋणंकृतवा जब तक जियो अपना सुख चाहो और अपने सुख के लिए कर्जा करके घी पियो मारधाड़ करके चोरी डकैती करके अपने को सुख दो और किसी चक्कर में न पड़ो क्या भगवान होगा जब बेकार की बात है <laughs> लेकिन ध्यान दो अगर हम सारे वैष्णवों को और शैवों को और फकीरों को और बड़े बड़े जो पादरी है सबको इकट्ठा करें दुनिया में तो और ठीक ठीक विवेचन करें तो इस चारबाग के बराबर भी शायद कोई मिले हैं? है क्या कह रहे हैं हम हार बाग कहता है केवल अपने से प्यार करो लेकिन सारे वैष्णव शैव मौलवी मुडला साहब मां से बाप से बेटे से बीबी से पति से खाने के पदार्थ देखने के पदार्थ सुनने के सूंघने के संसारी पदार्थ से प्यार करते हैं अपने आप से नहीं करते खाली इनसे भी करते हैं अपने आप से भी करते हैं इनको भी चाहते हैं और चारबाग कहता है नहीं तुम्हारा बेटा मर गया तो है बिल्कुल नहीं जैसे पड़ोसी का बेटा मराओ तुमने सुना अपना काम करते जा रहे हो ऐसे ही अपना बेटा मरा तो भी ऐसे रहो अपने के बाहर मत जाओ परेशान न हुआ करो ये चार बाग कहता है तो यहाँ पर कौन कौन खड़ा है बड़ी भक्त है स्त्री बड़ा भक्त है उसका पति पति मर गया स्त्री ने सुना अच्छा अच्छा भैया लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो अरे अरे अरे, कुछ तो कसरे नहीं हो रहा उसके ऊपर तो ऐसा तो तब होगा जो कोई करेक्टर लेस हो अच्छा हुआ मर गया प्यार हो किसी का तो उसके मरने पर दुख होगा ना है तो चारबाग कहता है तुम हमसे नीचे हो हम तो केवल अपने शरीर तक हैं बस बाकी न उधर भगवान की ओर न इधर अगर यहां तक हम लोग पहुंच जाए तो आधी भगवत प्राप्ति समझो कहीं अटैचमेंट ना हो खाली अपने शरीर में आ जाओ फिर उसको भी मिटाने का एक पॉइंट रह जाए लेकिन उस चार बाग से पूछो तुम चाहते क्या हो हम सुख चाहते हैं वीवेत सुखम जीवित हम सुख चाहते हैं अपना बाहर से मतलब नहीं है। अपना सुख चाहते हैं सुख हाँ, सुख चाहते हो हम हाँ। तो सब सुख चाहते हैं हा तो फिर सब आस्तिक है सब भगवान के भक्त हैं क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सुख आनंद इसलिए सब आस्तिक भी हैं, सब वैष्णव भी हैं, सब भगवान के हैं यानी बस एक संप्रदाय है सारी दुनिया में अगर कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं आनंद संप्रदाय के भगवत संप्रदाय के क्यों इसलिए कि हम केवल भगवान को चाहते हैं केवल आनंद चाहते हैं हम दुख नहीं चाहते और अगर और डिटेल में जाओ तो फिर ये कह सकते हो कि हम आनंद चाहते हैं लेकिन मिला नहीं है भगवान में आनंद मानने लगे प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आस्तिक बन जाएं वैष्णव बन जाएं शायु बन जाएं इफेक्ट तो विश्व में वर्तमान काल में जो मायाधीन है वो आस्तिक नहीं वैष्णव नहीं बन सकता जब माया चली जाएगी और भगवान गवर्न करेंगे हमको तब हम आस्तिक हुए हर समय रियलाइज करेंगे तब अंदर बैठे हैं अंदर बैठे हैं अभी तो मुंह से बोलते हैं सबके अंदर बैठे हैं घटघट व्यापक राम अरे घटघट है क्या तुम्हारे घट में है ये तुम महसूस करते हो अगर करो तो आ, ना कोई गवर्नमेंट की जरूरत है ना कोर्ट की ना पुलिस की हर समय ये फीलिंग रहे वो अंदर बैठे हैं अगर इसका प्रचार करें हर दुनिया के देश के गवर्नमेंट के अंदर भगवान बैठे हैं इसका प्रचार करें भरे लोगों के बच्चों के दिमाग में तो अपराध अपने आप कम हो जाए सब डरेंगे हा वो नोट कर लेंगे फिर दंड देंगे भगवान इसलिए गलत काम नहीं करना है लेकिन हमारे संसार में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता है हुए हैं, ए भगवान की बात नहीं करना हमारे आगे हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा तो भगवान की बात नहीं करना फिर क्या करें अपना आचरण ठीक करो कैसे करें बस करो सच बोलो दूसरे की भलाई करो किसी को कष्ट मत दो ये कैसे करें मन तो चाहता है करने को नहीं नहीं ये बुरी बात अरे बुरी बात है ये भी मालूम है दुर्योधन ने कहा जानामि मैं धर्मम नचमे प्रवृत्ति जाना मैं धर्मम च में निवृत्ति अरे कृष्ण मैं जानता हूं तुम भगवान हो और मैं भी जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है लेकिन पता नहीं क्या है मैं करता बुरायू मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता ये फैक्ट है तुम तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉलिटिक्स में कोई बताने वाला नहीं ये हमारे आध्यात्मिक जगत बताते हैं इस मामले को भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा और जब ये बुद्धि में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है भगवान के एरिया में है तो संसार से डिटैचमेंट होगा तो ये हाय हाय करके जो हमारा पति बनने के लिए इतनी गड़बड़ करते हैं इतना करप्शन हमारे संसार में है ये खत्म हो जाए हाँ दो रोटी मिलती है हाँ बस चुप इसके आगे गड़बड़ नहीं करना कुछ ओर पति भी अब परेशान है चौबीस घंटे और आगे बढ़ने को ये क्यों उससे पूछो क्यों हा राज होती तो राजा ऑर्डर देते सब छीन लो इसका दो रोटी खाने को दो बस सब में बांट दो भगवान कहते हैं जठरम तावत स्व हृदय अधिकम जो भी मन सस्ते नो दंड मर रहती सात चौदह आठ भागवत जितने से तुम्हारे शरीर का पालन पोषण हो जाए इतना तुम हमारे संसार से लेना सामान इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो अपने पास इकट्ठा ना करो हम तो करेंगे अरे तो तुम बेवकूफ तुम करके क्या कर लोगे जब तुम यहां से जाओगे ना तो हम ये शरीर भी धरा लेंगे तुमसे क्या ले जाओगे साथ और इन सब के इकट्ठा करने में खरब पति बनने में जो गड़बड़ की है उसका दंड अलग मिलेगा देखो जब कोई खराब चीज बरामद होती है तो वो चीज भी जब्त हो जाती है सजा अलग होती है आयसी अधिक संपत्ति अगर किसी के पास सिद्ध हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और संपत्ति भी छीन ली जाती है तो भगवान कहते हैं हमारा संसार है ये हमारी पृथ्वी है अच्छा है तुमने सजा दिया इसमें 10-20 कोठी बनवा दी लेकिन शरीर भी रख जाओ और इसके बनवाने में जो गड़बड़ की है वो साथ जाएगा उससे पिटाई होगी गरीबों का तुमने पैसा ले लेके और 10 कोठी बनवा ली तो केवल सुख चाहते हैं और उसी के लिए हमको भगवान के पास जाना है लेकिन हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है हमारा शरीर हमारा मन हमारी बुद्धि ये सब मिलकर भी बड़ी से बड़ी मेहनत करेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे बड़ी तपस्या तो जा कर्म का पालन करे तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है कोई लेकिन आ ब्रह्म भुवनालो का अर्जुन आठ गीता ब्रह्मलोक तक जाकर भी वहां तक भी माया है लौट के आना पड़ेगा फिर चौरासी लाख में कर्मणाम परिणामित्वादा बिंचा दंगलम ग्यारह उन्नीस अठारह इसलिए भगवान की कृपा का अवलंब लेना पड़ेगा तदर्थ भक्ति का विषय आपके सामने आया और सूत जी के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा कपिल भगवान के द्वारा अनेक सुप्रीम पावर ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा आपको बताया गया कि केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होंगे कृपा करेंगे केवल भक्ति से राम ही केवल प्रेम प्यारा केवल है ज्ञान प्यारा नहीं कहा योग प्यारा नहीं कहा धर्म प्यारा नहीं कहा धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन रहा था ये दो प्रकार का धर्म होता है धर्म धर्म माने जानते हैं आप लोग धारण करने योग्य सामान ये शरीर है और एक मैं है दो तो शरीर को धारण करने के लिए रोटी दाल चावल तरकारी फल दूध धी इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया ये शरीर के धारण करने के लिए बनाया ऐसे ही आत्मा जो है सूक्ष्म अणु दिव्य उसको धारण करने के लिए भगवान को लाना होगा ये दो अलग अलग सामान है विपरीत ये पांचों इंद्रियों का विषय इतना बड़ा संसार और आत्मा का विषय परमात्मा